श्री गुरु चरण में अनंत दंडवत नदी ज्ञापन करते हुए हमारे पूर्व गुरु वर्ग तथा गुरु परम्परा सबको के चरण में दंडवत प्रणाम और कृपा आशीर्वाद परसना लेकर सभा में उपस्थित सागर महाराज अन्य तिरणीपातगण सत्य मंडली मातृमंडली सबको ही कोई यथा जगो अभिवादन दंडवन करते हुए हरी कथा हरि कीर्तन के माध्यम से कुछ सत्संग प्राप्ति करने का व्यवस्था हुआ है इसमें मैं भी हिस्सा लिया हूँ फायदा के लिए और छोटे मोटे सवा हैं विशेष करके जहाँ आया इन लोगों का लिए ही कुछ बताना है बाकी संत समाज के लिए तो गंभीर कथा होते रहते हैं जो आपका लिए फायदादायक है उसी हिसाब से प्रवचन होगा थोड़ा समय ध्यान दे सुनना तो मेरा इधर आना स्वार्थक हो जाएगा बंदे गुरु गुरुप दंदम भक्तबिंदसमित श्रीचैतन प्रभु वंदे नंग नंदसहदित बंदे राधिका बंदेधिका दयम गोपीजन सामूत बिंदा बन मनोहर वंछाकृपा सिंधु पति पावेभ्य वैष्णवभ्यो नमो नमः लंग पंगुंग गिरिम नम मोक पंगुत गिरीयतमह वंदे परमांदमाधव बृंदाई तुश्विया केवश पदे देवी सत्व तयी नमो नम नाराएण नमस्कृत नर चरतम देवी सरस्वती जो मुदीर संकर्तने कथोपदेश गौरी अत्र प्रकाशने चा। गुरु भक्ति गुरभक्ति भक्ति प्रमदाख्य जगद सदा पिभवग्न बहुष्टदूहम तेथास्पिव शरण्यं भीतापालीपूत वंदे महापुरुषते ते महा चरण जलक्षम तकता दुस्त सुवरीपीतराजक्ष्यं धर्मीर्जवचसा जदगागुदेपीत वधा बद वे महापुरुष ते चरण यद्लवनखचंदम छटा बेस्फुरीज किब वध स्वर्शी पूर्णागर सगर सारमूर्ति साराधि कामि कदम कृपा श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभुन आनंद श्रियात गाधर शिवसदी गौरभक्तंद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 संकीत कभी कमला संकताने कबित कमलायताक्ष द्विजर जगधरम वंदे जगत प्रियकुणतारौ हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम, राम हरे हरे हरे बागीष वदने ल्मी यस्य च बक्षसी यस्तृद संबी मह भजे नमा गंगे तव पाद पंकज सुरासुरैर्बंद भुक्ति मुक्ति दिन भावानूपेण सदा न गंगा तरंग जटा कलापम गौरी निरंतर गौरीशी थवाम भागम नारायण प्रियमनंग मदापार बाननसी पुपती भजवीषनाथम हरी कृष्ण हरी कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरि हरे राम हरे राम राम राम हरि गुणानुवादः प्रस्तूयते गम्मकथा विघात निषे्यमुदीन ममोक्षोर्मती सतीति वासुदेव योत्तमश्लोकगुणुवाद प्रस्तये ग्रामक कथाघाता निषे्यमुदीन मति सती वासुदेवे ममोक्षोर मतीम सतीम यती वासुदेव शिशिलो भक्ति सिद्धांत तो सरस्वती गोस्वामी प्रभा जी ने बताये जे जहां भगवान का कथा का कीर्तन चर्चा जहाँ अप्राक जगत का विषय में चर्चा होते रहते हैं वहां ग्राम व्यक्ति संसार में डूबे हुए व्यक्ति इसका साथ उसका टक्कर लगता है काल भी थोड़ा उठाया था श्रीपोपा जी ने बताए बद्धजीव स्वाभाविक रूप गुरु वैष्णव का विरुद्ध हो जाएगा बद्धजीव का यह स्वभाव है सर्वदा गुरु वैष्णव का विरोध करना इसमें उसका कोई दोष नहीं है मतलब अपना अंदर में जो विषय वासनाएं हैं जितना सारे चाहत है ये इनके लिए रुकावट है कभी अपरा की जगत का विषय विषय में भगवान का बारे में जानने के लिए इनका अंदर में कभी भी कुछ इच्छा पैदा नहीं होता यह स्वाभाविक है क्योंकि गीता में भी भगवान बोले हैं रसवर्यम रसोपाश्य परम दृष्टा निवर्तनते विषया विनिवर्तनते निराहार देना रसोअर्यम रसोप्या परम दृष्टा निवर्तनते पहले भी बहुत चर्चा हो चुका है इन कई दिनों में उन्हें हमने उठाया था ये बात को आदमी ध्यान नहीं देते इस विषय पर यह भी माया देवी का चक्कर है वो बताए थे जय ही संसपर सजा भोग दुख जनय एवती आद्यंतवंत कंती नौती Those who are really intelligent they never go for sensual enjoyment. इंद्रियों के द्वारा भोगने वाले विषय पर वास्तव बुद्धिमान आदमी ध्यान नहीं देते उदासीन रहते हैं किन वो जाने इस विषय पर तत्पर हो जाए व्यस्त हो जाए इसमें उनका बंधन जरूर हो जाएगा भागवत में भी बहुत प्रमाण है बहुत ऊंचा ब्रह्मों का ध्यान किया बहुत किया महाराज उसके बाद भगवान का चरण कमल का मकरंद आस्वादन नहीं करने का कारण भगवान का चरण कमल का सौंदर्य नहीं दिखने का कारण फिर उसको ये जड़ जगत का चाटनी खाने के लिए आना पड़ा जड़ जगत का जितना सारे चाटनी है खाते हो आप लोग और हमारा सिलोभ अक्तिवल में तो अक्सर बोलते थे दिल्ली का लाडू है जो खाया वो भी पछताया जो नहीं खाया वो भी पछताया सच्चा बात है इंद्रिय के द्वारा भोगने वाला जो चीजें होते हैं इसके ऊपर स्वाभाविक एट्रैक्शन हो ही जाता है इंद्रियों के द्वारा भोगने वाला विषयों के ऊपर एट्रैक्शन स्वाभाविक हो जाता इसके लिए कोई एडुकेशन का जरूरी है नहीं आप पढ़ाई लिखा करो करके एक लड़की का ऊपर हो जाए सीखो ये नहीं ये स्वाभाविक हो जाता है हमारा अर्चन पद्धति में सुंदर बताया जुबो जुबो तीनम जुनो यथा जू नम जुबोतू यथा ये सब श्लोक है स्वाभाविक रूप में युवतियों का ऊपर युवकों का आकर्षण बन ही जाता है इसके लिए कोई टीचिंग्स का जरूरी नहीं है शिक्षा लेने के लिए जाने नहीं पड़ेगा और महाराज क्यों ऐसा होता है बल्कि यही तो मेरा भी क्वेश्चन है क्यों ऐसा होता है इसका उत्तर तो दिया हुआ है लेकिन कोई तो सुनने के लिए तैयार नहीं है किसी का पास फुर्सत नहीं है समय नहीं है सब बोलते हैं हमारा पास कुछ समय नहीं है भगवान का कथा सुनना सत्संग करना सिला बहुपात बोलते हैं इसी को बोलता है माया दैट इज कॉल माया इन विच यू आर पुटेटिंग जिस माया का अंदर अब डूबे हुए हो यह हमारा पास कोई टाइम नहीं है सत्संग करने का भगवान का कथा सुनने का कोई समय नहीं है इसी को बोलता है माया जब मौत आ जाएगा दो घंटा बाद तब उसको अगर कोई एक्सक्यूज खड़ा करना है तो महाराज हमको हमारा बेटी का शादी देना है दो महीना बाद आओ तो बोले नहीं सुनेंगे हम इसी बात को विचार नहीं करते आदमी गीता में भगवान बार बार बताएं वह सुंदर माया के द्वारा ग्रस्त अजीब सोचते हैं कि आम हम करते हैं सब डुअरशिप अभिमान प्रकृति क्रियामानानी गुणों को ये जो श्लोक है इसमें सफा बता दिया कर कर्त बलचैन करता अहम इति मन्नाती प्रकृति आपको जोर जवस्ती सब कराती कराती है प्रकृति नेचर जिसको माया देवी बोला जाता है जिसका बारे में खूब चंडीपाठ करते हो चिल्ला चिल्ला कर बट लाइक फूल बोका जैसे चंडीपाठ कर ऐसे करते हो एक भी शब्दों का माने नहीं समझते हो या देवी सर्वभूत शक्तिपेण संस्थित नमस्त स्वयं नमस्त स्वयं नमः नमस्त स्वयी नमस्त स्वयं नमस्त स्वयं तस्मई नहीं तो हम तस्मई बोल देते पुंगलिंग हो जाएगा शक्ति रूपे विराजमान है भगवान का शक्ति ये है बहिरंगा शक्ति का चमत्कारिता है चारों ओर रूप रस गंध का रनक लगे हुए हैं मार्केट उसमें हर आदमी पागल का मापिक एक दूसरे को आकर्षित हो जाते हैं यही बोलता है माया सर्वभूते माया विराजमान है माया हर जीवों को फोर्स लगाते हैं उसमें चक्का चलाते हैं माया बुम इसमें फांसो इसका साथ शादी करो इधर दौड़ो ए लड़की का पीछे दौड़ो ए पैसा का पीछे दौड़ो सारी चीजों का विचार किया जाए उसमें फाइव बेसिक एलिमेंट्स है शब्द स्पर्शो रूप रसगंधो यही आपका भोगने का विषय है विचार करके देखना इसका बाहर दुनिया में कुछ भी नहीं है भोगने का यही पांच किस्म का जिसका पीछे पागल का मापी सारे संसार दूर है यही है शब्दों स्पर्शो रूप रौस और गंधो हाथी दौड़ते हैं हस्तिनी का पूछे पीछे दौड़ते हैं और जो शिकारी हैं उसको बंधन में लाते हैं कैसे बोले महाराज हस्तिनी को ट्रेनिंग दिया हुआ है भागवत में सुंदर वर्णन है हस्तिनी को ट्रेनिंग दिया हुआ है कि तू जब जंगल में हाथी तुम्हारा पीछे दौड़े तो एक काम करना ऐसा करके घूम के जाना और हाथी क्या करते हैं हाथी बोलते हैं ये तो इधर से घूम के जा रहे हैं हम क्यों ना करें सीधा चले जाए उसको पकड़ लेंगे इसलिए हस्तिनी थोड़ा घूम के जाती है और हाथी सोचते हैं कि हम बुद्धिमान है सीधे चले जाए उसको पकड़ लेंगे लेकिन उसका जानकारी नहीं है उसमें एक गड्ढा बड़ा सा गड्ढा खूदा हुआ है उसी गड्ढे में इतना बड़ा शरीर लेकर जो आप ट्रैप में आ गया बंधन में आ गया वो बंधन से छुटकारा मिलना बड़ा भारी मुश्किल होता है ऐसे ही हाथी पकड़ा जाता है ऐसे दुनिया भी ये दुनिया का रणक का पीछे दौड़ रहे हैं जैसे एक पतंग होते हैं किस्म का दिवाली का आगे पीछे देखते हो आप लोग लेकिन कभी विचार नहीं किए आप विचार नहीं किए कभी दिवाली का आगे पीछे एक पतंग आते हैं वो जहां भी लाइट रहेगा आग जलते रहेगा ममबाती आदि उसको देखकर उसका पीछे दौड़ लगाता है और उसी में जल के खाक हो जाता है स्टिल फिर भी वो आंख से दूर रहना उनके संभव नहीं आंख में वो छलांग लगाएगा यही इसका भाग्य है ऐसे ही उसका मौत लिखा हुआ है ऐसे आंगुक आंख आंख का विशेष का जो अट्रेक्शन है उसका मौत की कारण है मछुआरे ने क्या करता है एक बड़ा बड़ा लेक में सुंदर चारा देकर चुपचाप बैठे रहते हैं और उसमें महाराज एक एक मछली क्या करते हैं घूमते फिरते देखे आहा कितना सुंदर चारा है हमने तो कभी खाया ही नहीं उसको खाने का कोशिश करे तुरंत उसका गले में वो जो उसका जो ये है हुक है वो फंस जाते हैं और उसके द्वारा ही उसका मौत होते हैं ऐसा करके एक एक विचार दिखाए तो महाराज पूरा दुनिया का जितना आदमी है वो लोगों का बंधन होना ही है इनसे छुटकारा देने का कोई रास्ता बताओ कि वो सुनने वाला नहीं है जैसे हमने श्लोक बताया था रसो अर्यम रसो प्यास्व परम दृष्टा निवर्तन जब किसी को जो रस में डूबा हुआ है वो तो छोड़ेगा नहीं चट्टी में जो मक्खी बैठता है उसको हजारों बोलो तू क्या वो चट्टी खाने के लिए पड़ा है तेरा तू एक काम करना शायद है फूलों में बैठ जा बोले नहीं हम फूलों से कोई आनंद नहीं मिलता है हमको हमको तो टेस्ट मिलता है टट्टी से तो आप लोगों का ऐसा ही हालत है टट्टी में आनंद मिलता है जितना भी समझाओ बोले नहीं और मधुमक्खी को बोलो उल्टा बोले तू मधुम शायद खाते खाते तो बहुत दिन गुजार लिया है काम करना टट्टी में जाके बहुत ओह दुर्गंध दूषित कौन जाए महाराज वो जाएगा नहीं क्योंकि उसका अभ्यास तो उसी में है परमश कुल गुरु वैष्णव का जो हृदय का भाव है उसमें टट्टी पे पेशाब रक्त मांसो इसमें उसका कोई अटेंशन नहीं है चाहे सामने खूबसूरत एकदम लड़की बैठा हुआ है जिसको ताज उपाधि मिला कुछ भी मिला वो तो महाराज का वो देखेगा भी नहीं आगे देखेगा भी बेटी रूप में देखेगा वो सोचेगा एक आत्मा है वो इसी सभी शरीर पकड़ के हमारा सामने आए हुए है और दूसरा जन्म में ना जाने कौन जोनी में प्रविष्ट हो जाएगा उसका ये सूरत बदल जाएगा हाथी घोड़े कुत्ता बिल्ली किस अवस्था में वो पहुंच जाए नेक्स्ट लाइफ में नेक्स्ट बर्थ में इसका बारे में कोई ठिकाना तो है नहीं प्रकृति क्रियामानी गुणों को प्रकृति के द्वारा अवश्य है कोई प्रकृति का जो खिंचावट है उसका बाहर जा नहीं सकता नॉट पॉसिबल गुरु वैष्णवों ने भगवान का गुनागान करते करते उसी रब उसी रसो में डुबकी लगा के इनके तो ऐसा हालत बन जाता है महाराज तो उसको समझ नहीं होता समझ में नहीं पाता कि क्या क्या हमारा कष्ट तो कुछ नहीं है बृहद भागवत अमृत में सिलो सनातन गोस्वामी जी सुंदर लिखे हैं उसमें उसमें लिखे हैं देखो वो जो विषय में डूबे हुए हैं आदमी इनके साथ भगवान का कथा कीर्तन में डूबे हुए जो महात्मा है संत महात्मा है इसका फरक है एक नहीं है ऐसा आनंद में डूबे रहता है तो संसार का क्या दुख है सुख है इसका बारे में इसको पता नहीं चलता हमने एक उदाहरण देते हैं आम आदमी सोचते हैं कि महाराज ये तो ढंग की बात है संत महात्मा भी खाते हैं हम भी खाते हैं वो भी सोते हैं हम भी सोते हैं हम भी जागते हैं वो भी जागते हैं है, तो कौन सी फराक है इसमें हमको तो समझ में नहीं आ रहा है हां समझ में नहीं आएगा जरूर क्यों भले यह तो माया की चक्कर है गुरु वैष्णव को भी हमारा मापिक समझना यही तो माया है एक कंपनी में एक ऑफिसर है अपना लीजर टाइम है जिस समय तो टिफिन टाइम है इसे में बैठ के एक ख़त लिख रहा था आज तो हेलो बोलो ऐसा हो गया पहले ऐसा नहीं था खत लिखता ख़त लिखना ज़रूरी था और ख़त लिखने का जो अभ्यास है इसके द्वारा फिलोजॉफ़िकल डेवलपमेंट हो जाता अपना हृदय को व्यक्त करने का जो भाव है ये पहले था दिन पे दिन आदमी मशीनों का ऊपर डिपेंड करके पैरालिटिक पेशेंट होते जा रहा है कैलकुलेटर यूज करता है हमने बचपन में ये सब नहीं देखा ऐसा करते करते आदमी का दिमाग ऐसा पैरालिटिक पेशेंट हो गया कि कुछ भी करने दो उसका दिमाग नहीं चलता है वो डिपेंड करना पड़ता है मिसिंग में वो चिट्ठी लिखते लिखते इनके ही एक कॉलिक दोस्त आ गया है घर में और बैठा लिया और पूछे महाराज क्या लिख रहे हो दोस्त क्या लिख रहे हो तुम भले एक चिट्ठी लिख रहा हूं अपना भाई को और एक काम कर आ तू तो बाहर जाएगा किस काम पे और लेटर बॉक्स है इसमें डाल देना चिट्ठी बोला हाँ कोई बात नहीं लिखने के बाद चिट्ठी को हाथ में दिया उन्होंने चिठ्ठी को घुमा फिरा कर देखे तो उसमें एड्रेस देखे टू प्रतीप बेनर्जी अलीपुर सेंट्रल जेल कलका ट्वेंटी सेवन वो चौक गया बोले भाई को चिट्ठी लिख रहे बोला हाँ भाई को तो चिट्ठी लिख रहे हैं बोले तेरा भाई क्या जेल में है कैदी है ये चिट्ठी तो ये तो अलीपुर सेंट्रल जेल का एड्रेस है बोले महाराज वो तो एड्रेस अलीपुर सेंट्रल जेल का है लेकिन वो आलिपुर सेंट्रल जेल का वो सुपरटेंडेंट है इसीलिए देखने में एक ही एड्रेस है उसमें जितना सारे कैदी हैं वो भी जेल में रहते हैं उसका खत आए तो उसी एक ही सेम एड्रेस में आए और सुपर जिसका ऊपर सरकार जुमा दे के रखे हैं सारे जेल का व्यवस्था बने रहे ट्रीटमेंट होते रहे इसका व्यवस्थापक है आप अगर सोचो दोनों में एक ही अवस्था है आप विचार करके देखो ऐसे कैसे होते हैं जेल का कैदी का हालत और जेल का मालिक बन के जो बैठा हुआ है जो सुपरटेंडेंट दोनों का हालत तो एक नहीं हो सकता आदमियों का पास समय नहीं है हरी कथा सुनने का लेकिन शनिचर जी का अगर कृपा हो जाए बोले हरी कथा तो सुनने के लिए आना पड़ेगा शनिचर जी सब छीन लेंगे उसके बाद बोलेंगे भाई हमारा पास बहुत टाइम है पहले हम बोला था आई हैव नो टाइम अब तो बोलने के लिए मुझे हमारे पास बहुत टाइम है सब तो गया शनिचर का कृपा हो जाए तो ठाकुर जी प्राप्ति होना सहज हो जाएगा लेकिन सब डरते हैं महाराज जी आए हैं ऐसा क्यों बता रहे हैं हम बोलने से थोड़ी होगा आपका जो स्टार का जो पोजीशन है उसी के मुताबिक होगा लेकिन एक कहानी बताए उसमें आपका दिमाग खुल जाएगा आलीपुर में एक ठो वो तिलज्वाला का पास कैलकाटा में तिलज्वाला है बालीगंज है बालीगंज तिलज्वाला आलीपुर नहीं वहां एक बड़ा सा फैक्टरी था और फैक्टरी का मालिक इतना मुनाफा लूटता था कि उसमें उसका फुर्सत नहीं है कि कोई आए कि कोई गाये कोई संत महात्मा मठ की तरफ से आए कि महाराज कुछ तो आपको सेवा देनी चाहिए हाँ ले जाओ कुछ सेवा देते थे लेकिन उसको अगर दो चार शब्दों संत महात्मा बोलने के लिए बैठते तो महाराज ये सब मत बताओ क्या चाहिए बोलो ले जाओ समय नहीं है हमारे पास वो सब सुनने का बहुत बार ऐसा हुआ महात्मा तो करुणामय होते हैं जिसका जो मेडिसिन चाहिए गुरु वैष्णव ऐसा मेडिसिन देते हैं लेकिन आदमी गुस्सा हो जाता है ऐसा मेडिसिन क्यों दिया पहले मलेरिया हुआ करता था उसमें कड़वा मेडिसिन देते थे ओह खा खाने का कोई इच्छा ही नहीं है लेकिन खाना पड़ता है कोई नईन आज तो एडवांस हो गया परिस्थिति उसमें जोर जबरस्ती ओ क्विने खिलाया जाता था लेकिन बच्चा लोग तो खाने के लिए तैयार नहीं है ऐसे ही संत महात्मा जानते हैं कि उसको क्या दावा का जरूरी है उस कड़वा दावा को दे दे तुरंत तो गुस्सा हो जाता है उसका एगेंस्ट चला जाता है अनुभव नहीं आता कि ये देवा ये जो दावा है ये मेरा लिए फिटिंग्स है वो सोचा इसीलिए ये दावा दिया क्या हर जगह तो ये दावा नहीं देते क्यों दा दिया तो महात्मा ने बहुत कोशिश की करुणामय हैं गुरु वैष्णव कि सोचे कि थोड़ा बहुत भगवान का विषय उसको सुनाया जाए कोई कोई उसका विषय में जो लगन है थोड़ा कमती हो जाए तो अच्छा है बिजनेस करे सही लेकिन उसका फुल अटेंशन भगवान में रहे ये कैसा बात है ये तो ठीक नहीं है खाने पीने का नहीं है भगवान का चिंतन का टाइम नहीं बार बार ऐसे करे बड़ा दुखी हुआ संत महात्मा बहुत दिन बाद वो सोचे कि इसका बात डोनेशन नहीं लेना है क्योंकि संत महात्मा का नियम है आप कुछ दोगे कुछ दिए बिना कुछ लेगा नहीं देखना वास्तव साधु का जो चीटर है वो आएगा दो दो दो दो, दो ले जाएगा साधु का नियम है आपको कुछ देखे कुछ भी क्या लेके जाएंगे चैतन्य मापो का यही शिक्षा है नितानंदो हरिदास ठाकुर का ऊपर भी ये सब प्रसंग एक साथ बताते चले चार पांच घंटा में भी कुछ नहीं होने वाला मितन च बागमिता सरल रूप से ऐसा कुछ बताना है कि जी आपका दिल में थोड़ा असर पड़े हम आए और आपका दिल में कुछ रिएक्शन नहीं हुआ तो हमारा आगमन का क्या दरकत था कोई तो कारण नहीं है जबकि गुरुजी प्रभुपाद का पास गिरिराज महाराज के पास हमारा बहुत बार अजस््र बार हमने प्रार्थना किए कि ठाकुर जी मेरा साथ जिसका कभी भी दर्शन हो जाए वो दिल में उसका हमारा लिए नफरत नहीं है तो उसका जरूर मंगल हो जाए नफरत है फिर भी मंगल हो जाए कि नफरत होने से मंगल होना मुश्किल हो जाता तो ये मेरा प्रार्थना था गिरिराज का अजस्व परिक्रमा करते तो एक ही प्रार्थना मैं जिसका पास जाऊं तो मेरा गुरुजी जी का कृपा उसका ऊपर बरसे कम और वैसी ज्यादा और कम तो उसमें महात्मा ने उधर भिक्षा करना छोड़ दिया बोला जाके क्या फायदा वो तो सुनता नहीं मेरा बात देखो माया देवी कैसे आक्रमण कर लिया नींद आ रहा है माया देवी का ऐसा ही नियम है निद्रा देवी राम जी को चैलेंज किया था तुम्हारा धाम में हम तला लगा देंगे <laughs> जब कथा होगा तभी निद्रा देवी आके बैठ जाएंगे <laughs> मजा कर कर रामानिंद संप्रदाय में पहुंचा हुआ अयोध्या में यह सब प्रसंग सुनाते हैं आपका पुराणों से लेकर जो भी हैं अब बंद कर दिया पांच सात सालों से उसका साथ कोई देखा नहीं है पांच सात सालों का ऊपर हो गया उसका साथ कोई देखा नहीं है एक दिन वही महात्मा बालीगंज का उधर से गुजर रहा था और एक आदमी बुला रहे आठ दस साल हो गया किसी ने बुला रहे ओ महात्मा जी इधर आओ इधर आओ आप कैसे चले जा रहा हो उन्होंने बोला कौन हमको तो कोई जानकारी नहीं कौन है ग्यारह से देखा तो पहचान लगता है कि बहुत दिन क्योंकि चेहरा चेंज हो गया ग्रोसरी शॉप जिसमें चावल दाल तेल नून मिलता है आप लोग जाते हो हमको पाव भर आटा दे दो पाव भर घी दे दो जो दुकान में जाते हो ऐसा माफी एक दुकान में एक आदमी शांत तो होकर बैठे हुए हैं और महात्मा जी को बुला रहे हैं वो पास में गया ध्यान से देखा आठ दस साल से देखे नहीं चेहरा का भी योर अटेंशन प्लीज बैठ जा उधर बैठ जा बात में बात करना तो क्या है उन्होंने सोचा पहचाने हुए तो लगता है लेकिन वो तो चेहरा कैसा कैसा है पास में गया तो उठ के खड़ा हो गए और महात्मा को बहुत प्यार करके इज्जत का साथ दंडवत किया और बैठा लिया है कुर्सी पे बोले महाराज आप तो वो आदमी है ना जिसका इतना बड़ा फैक्ट्री था हां ठीक बताए हो आप मैं वो उस बड़ा फैक्टरी का मालिक था जबकि आप कुछ बोलते थे भगवान के बारे में हम बोला करता था कि हमारा पास कुछ टाइम नहीं है आप जाओ कि चाहिए बोलो हम ले जाओ बस दैट मॉच आई कैन डू वो बोले महाराज आपका ऐसा हालत कैसे हो गया बल यही तो होनहार का खेल है ठाकुर जी का इच्छा है हमारा एक मैनेजर था वो बेईमानी करके सारे कैपिटल को खा गया बड़ा विश्वास किया बाद में पता चला खोखला बन गया कुछ नहीं है फैक्ट्री को जो ऋण था हमारा जो बाहर में पैसा लिया था रॉ मटेरियल के लिए सारे उसका चुकाने के लिए हम फैक्ट्री को पूरा बेचना पड़ा हमको रियली really? फैक्ट्री बेच के हमारा पास कुछ बचा नहीं था स्त्री का सामने और ये दुकान घर मिल गया हम गुजारा करके करने के लिए क्या करे तो हमने सोचे कि मोदी का दुकान खुला जाए शिक्षित है अब हम ये दुकानदारी करने के लिए बैठे हैं किसी भी हालत से हमारा गुजारा हो जाता है अब आपके चरण में यह निवेदन है कि हमारा सम, हमारा पास बहुत समय है अब कुछ भी कथा सुनाओ तो हम सुनने के लिए तैयार है क्योंकि हमारा पास अगर कुछ नहीं अभिमान का जो वस्तु है तो ठाकुर जी हमसे ले लिए हैं लेकिन प्रोल्हाद महाराज से अम्बरीश महाराज से पृथ्वी महाराज से कुछ छीनने का कोई सवालत ना है जहां जनक महाराज जी हैं उनको अगर बोलो आपका अभिमान है आपका सारे संपत्ति दे दो ये तो हांसी का बात होगा क्योंकि जनक राजा जो है वो राजा तो है राजर्षि जिनके पास बड़े बड़े पहुंचे हुए महात्मा ऋषि मुनि भागवत तत्व बारे में जानकारी लेने के लिए जाता था शिला सुखदेव गोस्वामी का परीक्षा के लिए पुरानंतर में है ये सुखदेव गोस्वामी बैसदेव जी जानते हैं ये ऐसा स्थिति है उसका कोई टेस्टिंग का जरूरी नहीं है विदाउट एनी टेस्टिंग परीक्षा की जरूरत है नहीं इसका इसका जो स्थिति है वो परम अवस्था है लेकिन फिर भी आदमी क्या कहेगा देखो अपना शास्त्रों का सार जो है वह अपना लड़का को सिखाया भागवत जो है वो अपना लड़का को जो जो मलाई है उसको खिलाए बाकी जो शिष्य है उसको वेद आदि वेद का भी भाग है सब सिखाए तो ऐसा बदनाम रटेगा तो बैषदेव जी ने छप्पा लेने के लिए कि इसका स्थिति क्या है एक जाने माने आदमी से अगर छप्पा मिल जाए सर्टिफिकेट मिल जाए तो आम आदमी अब तर्क नहीं उठाएगा So, सुखदेव गोस्वामी को भेजा गया था कहा बोले महाराज वो जनकपुरी में जनक राजा का पास उसका जो परीक्षा का प्रसंग वो सब हम नहीं उठाएंगे कभी हम चर्चा करेंगे हमारा कहने का मतलब ये है वो परीक्षा में ऐसा पास हो गया को आदमी जनक राज हैरान हो गए हमने तो ऐसा स्थिति देखा ही नहीं अब बोला यही भागवत रसामृतो पान करने का लायक है इसको ही अगर दिया जाए तो ये वास्तव पात्र है जिसका अंदर भागवत रस रखा जाए ऐसे करके श्री सुखदेव गोस्वामी जी का आधार जो है इसमें भागवत रसामृतों को संपूर्ण रखा गया कि आने वाले जमानों में जितना सारे आएगा सब कोई के लिए एक एक ऐसा व्यवस्था बन जाए कि इनके मुखारविंद से पिघले हुए अमृत अमृत और अमृत डबल अमृत हो गया सुखो हो मुखाद अमृत हो तो मुख संयम सुख नामक पक्षी का चंचू के द्वारा स्पर्श करने का कारण सुखदेव जी का जो हृदय का जो उछलते हुए भावना है वो ये अमृतमय कथा का स्वाद स्वाद पिघलते हुए सब बद्ध जीवों का कानों में पहुंच रहा है ऐसे लाखों करोड़ों बद्ध जीवों का मंगल हो चुका है और होने वाला है अगले जमाने में जितना तिख धरती रहे उसमें मंगल तो होते रहेगा ऐसा करते करते देखा जाए जो भगवान का कथा गुरु वैष्णव का चरित्रो गुरु वैष्णव का स्वभाव गुरु वैष्णव का कहना बद्ध जीवों का कानों में जाना असंभव है जा नहीं सकता थोड़ा देर बैठे उसमें भी बेचैनी है कि दिमाग में चिंता चल रहा है वहां पैसा मिलना है जाना है उस महात्मा जी जल्दी कथा खत्म कर दे तो अच्छा है हमको सात बजे अपॉइंटमेंट दिया है ऐसा चलता है यत्रोत्तम श्लोक गुणानुवादहा प्रस्तुय ते ब्रह्म कथा विघातः ग्रह्म कथा आघात प्राप्त होते हैं क्योंकि ग्राम कथा और भगवान का कथा दोनों विपरीत है ग्राम कथा और भगवान की कथा दोनों विपरीत है एक तो आपको भगव... एक तो आपको माया का ओर खींच रहे हैं और दूसरा है माया का गोदी से आपको खींचने वाला कथा है ये दोनों में कभी मिलता नहीं चक्कर तो खाना ही है लेकिन टक्कर खाने का बाद भी वो अगर वो धक्का को संभाल के सोचे कि अगर हम इसको वैष्णव मान लिया महात्मा मान लिया तो कभी भी ये हमारा अमंगल नहीं कर सकता है दैट काइंड बिलीव शुड वियर इंटर हार्ट यही एक सौ प्रतिशत 100 सौ से ज्यादा हो तो अच्छा है अगर ना भी होए, 100 प्रतिशत ऐसा विश्वास होना चाहिए कि गुरु वैष्णव का उठना बैठना बोलना कुछ भी है वह हमारा मंगल का लिए ही है अगर ये समझ में नहीं आया तो संत महात्मा गुरु वैष्णव का आना फजूल हो जाएगा बेकार हो जाएगा शिला सच्चिदानंद ठाकुर जी ने बार बार कीर्तन में ऐसा किए गुरु वैष्णव में हमारा विश्वास वृद्धि हो जाए क्षण क्षण एवरी फ्रैक्शन ऑफ Second, है I can develop my बिलीव unto the lotus feet of Guru वैश्णव। गुरु Guru गुरु वैष्णव का चरणों में मेरा विश्वास वृद्धि होते चले तो उसमें सारे समाधान हो जाएगा पैसा घर बार है हम ये नहीं शिक्षा दे रहे हैं इसको लात लगा के चले जाओ ये हम शिक्षा नहीं दे रहे हैं मेरा कहने का मतलब है योर अटेंशन आपका जो मन की वृत्ति है ये वृत्ति जो विषय में दौर लगा रहे हैं इसको थोड़ा भगवान का ओर लेने का कोशिश करो क्योंकि आपका प्रचेषा के द्वारा भी आपको पैसा नहीं आ सकता आ किसी ने प्रचेष्टा नहीं किया फिर भी उसका तकदीर में हमने देखा करोड़ों रुपया का व्यवस्था हो गया दो एक उदाहरण सुना दे तो आपको आके लाएगा हम कोई किस्सा कहानी बोलने के लिए बैठे नहीं कलकत्ता में टालीगंज बोल के एक जगह है सुने हैं गोल्फ ग्रीन उधर एक चूल काटने वाले होते थे नैया है चूल काटते हैं सेब हैं दाढ़ी चूल वो कभी एक लटारी खरीद लिया एक लटारी मजे मजे में खरीद लिया उस अभ्यास था और उस लटारी में महाराज कितना करोड़ रुपया का उसका अचानक जो रिजल्ट निकला कमरे का इसमें वो देख ला इतना करोड़ रुपया का लॉटरी मिल गया हमने जिंदगी में देखा महाराज हमने जिंदगी में देखा एक एकदम गरीब घराने का लड़का है उसके पिता माता का कई लड़का है लड़की है और एक धनी आदमी ने बोले एक काम करो ना तुम्हारा तो इतना लड़का लड़की है हमको क्यों ना दे दो हम इसको दत्तक ले लेंगे महाभारत में भी ऐसा प्रसंग है भागवत में भी है बहुत सारे उसको दत्तक एडोप्टेड सॉन्ग उसको गोदी में ले लिया और लेने का बाद जिसका घर में दत्तक बन के गए हैं वो लड़का जिसका पालन पोषण वो धोनी का घर में हुआ उसका करोड़ों रुपया का जायदाद है करोड़ों रुपया का जायदाद है अब आप बताओ कि उसका जो जब ये धनी व्यक्ति सरी छोड़ देंगे ये तो गरीब घर का लड़का है दो वेला दो टाइम उसको खाने को भी नहीं मिलता कैसे इसका करोड़ों रुपया का जायदाद मिल गया क्या इन्होंने पैसा कमाने का कोशिश किया क्या क्या किया बोलो सोचने वाला विषय है किसका पास का दिमाग है तो वही सारे हमारा कहना विचार करते रहेंगे सीला भक्ति तो माधव गो श्री महाराज जिसका जयकारा हमने लगाया कथा शुरू का पहले उन्होंने ब्रह्मचरी अवस्था में अभी ब्रह्मचरी भी हुए नहीं घर से मैया को बोले हमको ठाकुर जी प्राप्ति करना है भगवान प्राप्ति करना है और आशीर्वाद कर दो हम चले बोले बेटा कहां जाएगा बोले जहां भी जाए तुम्हारा तो आकर्षण नहीं है लोथा बेटा है देखने में सोने का वरण है देखोगे तो पागल हो जाओगे मैया का पास इजाजत लेके चल पड़े ठाकुर जी को ढूंढने के लिए कहा ठाकुर जी है क्या मार्केट में है कि हिमालय में है कि भक्तों का दिल में है कि संकीर्तन जहां चलता है कहां है ठाकुर हमको प्राप्ति करना चाहिए महाराज हिमालय में चले गए एकांत में दो तीन दिन कुछ खाया नहीं ध्यान लगाते रहे और वहां से आकाशवाणी भाई तुम इधर इधर क्या कर रहे हो हिमालय में तुम्हारा जो गुरु है वो गुरु तो बांग्ला में है चले जाओ वहां आपको मिल जाएगा यहां क्या कर रहे हो धैन पैन से कुछ काम नहीं चलेगा आपका गुरुजी है सिला भक्ति सिद्धांत तो और सरस्वती गोस्वामी ठाकुर बहुपात हमारा ख्याल से जहां भी कथा हो कम से कम गुरु वर्गो भक्ति सिद्धांत तो सरस्वती गोस्वामी भक्तिवे ठाकुर ये लोगों का एक पिक्चर होना चाहिए जिसको देखने का साथ आम आदमी जहां कथा उसको दंडवत थोड़ा ऐसे करे तो उसका मंगल हो जाए ये हमारा विचार है लेकिन होता नहीं और सिला महाराज जी हिमालय से उतार आए उतार के बाद ऋषिकेश में सोचे कि गंगा का किराने दो चार दिन रह जाए खाने पीने का तो कोई अभाव है नहीं और दीक्षा तो लिए नहीं और दीक्षा क्या लिए तो भगवान का अपना आदमी है पूर्वजनों में भजन किया ठाकुर जी तो भेज दिया ये तो खेलकूद चल रहा है लीला चल रहा है तो उन्होंने ठहर गया कि गंगा का किनारे दो चार दिन ठहर जाए तो बंगला तो जाना ही है आकाशवाणी हुआ तो मैं जाएंगे तो थोड़ा दूर ठहर जाए तो गंगा में दो तीन बार नहाना थोड़ा तो तप आदि हो जाना अपना तो विशुद्ध हृदय है ही है फिर भी गंगा मैया का कर तो बोला नहीं जा सकता गंगा मैया का कितना करुणा है शास्त्र में बोला हुआ है कितना जोजन का अंदर गंगा जी का किसी का मौत हो जाए फिर भी उसका मंगल हो और कहीं भी उसका मौत हो जाए गंगा गंगा गंगा बोल के अगर चिल्ला है तो उसका मंगल होना ही है लेकिन हमारा दुर्भाग्य की बात है कि गंगा जी का किनारे रह के भी हमारा हृदय विशुद्ध हो नहीं रहा जबकि हमारा शास्त्र बोलते हैं कि गंगा जी साक्षात भगवान की चरण कमल से पिघले हुए पानी है विष्णु चरण से निकले हुए हैं विष्णु पदार्गुसंभुते गंगे तिब्बत गामिनी यह है ना विष्णु पदार्गुसंभुते गंगे तिब्बत गामिनी यही इसका परिचय है मर्तलोक में स्वर्ग में और पताल तीनों लोक को पवित्र कर रहे हैं जो भी है बात यह है कि शिला माधव गो जो वो जो माने शिला मा, माधव गो महाराज अब तो उन्होंने रह गया तब तो संन्यास नहीं लिया था दिखा भी नहीं हम तो माधव गोस्वी माने इसलिए बोल रहे हैं कि आपको परिचय हो जाए सादा वेश में है अब आए हैं वो सोचे कि कौ दिन रह जाए उसमें भगवान का खेल है वो एक दिन एक दिन गंगा के किनारे बैठ के ठाकुर जी का चिंतन में थे ओक सेठ जी ओक सिटानी आए ऐसा मटा ऐसा करके आए उसका सामने नाने के लिए आए थे हुनहार का खेल है वह आके देखा इतना सुंदर एक युवक है ठाकुर जी का जैसा वरण है कांचन बरण तो उसका सामने गया और प्यार से बोला बेटा कहाँ से आए हो कहाँ जाना है आपका सब परिचय लिया अपना भी परिचय दिया उसके बाद अपना दुख भरे नाले सुनाए बोले बेटा हम बड़ा दुखी है हमारा पास करोड़ों करोड़ों रुपया का जायदाद है होते हुए भी मैं बड़ा दुखी हूँ क्यों बोले हमारा पास कोई लड़का ना लड़की कुछ नहीं है हमारा सब जायदाद क्या होगा पता नहीं आप मेरा लड़का बन के रहोगे तो आपको सारे हम दे देंगे करोड़ों करोड़ों रुपया का जायदाद और पीछे पड़ गए पहला दिन बोल के गए तो सोचे कि रात को चिंता करे और उसका बाद नेक्स्ट डे क्या निर्णय ले भी सकता है पैसा का लालच तो स्पर्श कर सके ऐसे हमारा तीसरी अतिविक्क्तम महाराज चैतन्य गोरेवे में रहते थे सिर्फ भक्ति विवेक भारती महाराज का सेवक थे उड़ीसा का कुछ स्टेट का एक रानीमा थी राजा नहीं है कोई लड़का लड़की नहीं है और भक्ति विवेक भारती महाराज को अपना पैसा से सुंदर मंदिर बना दिया पुरी में भक्ति विवेक भारती महाराज और आते ही जाते थे रानी मैया भी आती थी और महाराज भी कभी कभी स्वागत करते थे आ, अपना राजमहल में आओ संत महात्मा को लेखक थोड़ा कीर्तन आदि करके जाओ कथा सुना के और मोहन प्रभु उसका नाम था मोहन प्रभु कौन तिबिका महाराज तिबिका महाराज जाते थे रानी मैया ने अंदर में चिंता कर ली कि महाराज को अगर रिक्वेस्ट करे तो ये लड़का हमारा अगर पालित पुत्र बनकर रह जाए तो जा, सारे स्टेट का मालिक इसको बना दू आपका मटका सेवा आसान से चलेगा सभी आपका नाम पे हो जाएगा तो तिबिक महाराज को लोग दिखाने के लिए अपना जेवर का जो बक्स है उसको लाए हैं ला उसका सामने खोल दिया बेटा देखो इसमें हीरे मोनी मातिक जितना सारे है ये तुम्हारा ही है जितना सारे जोमिन जायदाद है सारे राजमहल ये तुम्हारा ही है वो एक सांप का मुनि दिखाया उसको करोड़ों रुपया का दाम है ऐसा लंबा सांप का मनी सब दिखाने के बाद बोले आप विचार कर लो आप अगर आ जाओगे तो आपको सब मिल जाएगा आपका ही है लेकिन महात्मा जो है वास्तव साधु है उसको कभी आप कामिनी कांचन में फंसा नहीं सकते नॉट पॉसिबल चाहे जितना भी आप लोभ दिखाओ कुछ भी करो लेकिन वो उसमें फंसने वाला नहीं है तिबिका महाराज जी ने बोल उठे कि हमने इसीलिए आए क्या घर में घर छोड़ के हम इसी को प्राप्ति करने के लिए घर से आए ले जाओ आपका गुस्सा हो गया रानी मैया में डर के हमारे चली गई वो सेठ सेटानी वो भी धक्का खाके चले गए लेकिन संत महात्मा की हृदय में कभी परिवर्तन हुआ नहीं क्योंकि उसका भगवत चरण में भक्ति है निष्ठा है कैसे टूट सकता बहुत सारे कहानी बताने का समय नहीं है और महाराज भी बगल में बैठे हुए हैं दो शब्दों के द्वारा आपका कल्याण कर दे ये हमारा विनती है इनके चरण में और जितना तक बताए अब बोलते चले तो दो चार घंटा हो ही जाएगा बाद में इस चर्चा को हम बढ़ाते हुए चर्चा करेंगे भगवान भक्तों के बारे में इसी में आपका फायदा होगा क्योंकि हम ऊंचा बात बोलते रहे बिंदागमन आपको फायदा नहीं है दिमाग में समझ में नहीं आएगा दो शब्दों जो बोला हुआ अगर दिमाग में रहे तो वो भी हमारा लिए काफी है आपका लिए भी काफी है वंशा कल पतरोध वे वितान पावन भ्यो वैष्णव नमो नमिओ